आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों ने फर्स्ट ओपन राउंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अब उसमें सेलेक्टेड बच्चे जो है सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल तैयार है टॉप सिक्सटीन के बच्चों को हम लोग सुनेंगे सोलह बच्चों का जो है सेकेंड राउंड होने जा रहा है तो सबसे पहले हमारे साथ एक विद्यार्थी है हेलो आपका नाम सुरेश प्रजापत सुरेश प्रजापत बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसा लग रहा है आपको कि आप सेकेंड राउंड पहुंच गए तो बहुत अच्छा सेकेंड राउंड का जो नियम है वो दो गाने आपको बैक टू बैक सुनाने हैं मुकड़ा और अंतरा ठीक है ओके स्टार्ट नौ चेतन्य ही लोरे लेता नौ चेतन्य ही लोरे लेता जाग उठी है तरुणाई जाग उठी है तरुणाई हिंदू निज निज्य रूप में हिंदू राष्ट्र निज्य रूप में उठा पुण अंगड़ाई जग उठी है तरुणाई मुठ्ठी भरी आक्रांताओं ने उन्हें कहीं उपहार किए मुठ्ठी भरे आक्रांताओ ने अनगिन अत्याचार किए आत्मशून्य दिग्भ्रमित हमी ने उन्हें कहीं उपहार दिए विदेशियों की चाल ना समझे विदेशियों की चाल ना समझे लड़े मरे भाई भाई जाग उठी है तरुणाई जाग उठी है तरुणाई अब राधे रानी दे दारुब सी मोरी अब राधे रानी राधे रानी दे डारो बंसी मोरे जो बंसी मोरे प्राण बसत है जो बंसी मोरे प्राण बसत है वो बंसी देव जोरी अब राधे रानी राधे रानी ठीक है सूरज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जिन बच्चों की आवाज आपको बहुत अच्छी लगी हो आपके दिल को कहीं न कहीं छुआ हो तो जरूर उनके लिए मैसेज कीजिए उनका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रेडियो मधुबान नाइनटी ंग इस कार्यक्रम में अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और 16 परफॉर्मर्स जो है 16 16 टॉप स्टूडेंट हमारे बीच में आ रहे हैं तो सुरेश ने पहला परफॉर्म किया अब आइए दूसरे विद्यार्थी से बात करते हैं हेलो हाँ नमस्कार क्या नाम है सर तेजपाल बहुत बहुत स्वागत है आपका और हाउ यू फील अच्छा फील कर रहा हूँ अच्छा तो दो गाने तैयार हैं आपके कौन कौन से गीत आप सुनाने वाले हैं तो देशभक्ति और भजन सी अच्छा ओके चलिए देशभक्ति से शुरू कीजिए भजन से कर दो ओके चलेगा जैसा आपको लगता है आ, आ, आ, अंतर क्या दोनों की जहा मैं बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलूं एक प्रेम दिवानी एक दर्श दिवानी एक प्रेम दिवानी एक दर्श दीवानी राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा मीरान में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा न हम पाया राधाज से बैठी हो बिल खे राधा जिसे बैठी हो बिल खे हाथ बढ़ाया एक मुरली एक पायल हो एक पगली एक घायल दोनों ने सार कोचारा सुन अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा गेहूँ के खेतों में कंगी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए पन घट पे जब घगरी भर में आए मधुर मधुर तानों में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 ओके okay, तेजवाल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत परफॉर्म किया थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है और जिन बच्चों की आवाज आपको बहुत अच्छी लगी हो आपके दिल को कहीं न कहीं छुआ हो तो जरूर उनके लिए मैसेज कीजिए उनका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा, चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर चलिए दोस्तों तरंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं राउंड चल रहा है और टॉप सिक्सटीन जो बच्चे आए हुए थे उनको आप सुन रहे हैं और कहते हैं जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो या तो जीत मिलेगी या हार गए तो सीख मिलेगी आप हैं 9.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को हेलो हिमांशु स्वागत है आपका जी सर नमस्ते नमस्ते कौन सी तैयारी करके आए हो दो गाने कौन कौन से सुनाने वाले हैं आप जी बिल्कुल सर देशभक्ति गाने सुन लीजिए एक तो भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ जी यशोमती मैया से बोले ये वाला सुन लीजिए क्या बात है हिमांशु अच्छा लग रहा है आपने जो गाने सिलेक्ट किया हैं शायद चॉइस है आपकी और चलिए सुनाइए स्वागत है आपका ठीक है सर यशोमती मती मैया से बोले नंद राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला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 नैन वाले ने हो ाल नैनोवाल वाली ने नेसा जादू डाला इसलिए काला यशोमती से बोले नंदलाला लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला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 धरती और जान की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहा पहले आई सभ्यता जहा पहले आई पहले जन्नी है जहा पे कला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 जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया हिमांशु बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया और मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा शानदार जिंदगी जीने के लिए क्या करना है सर तरीके तो बहुत हैं <laughs> जो आप अपनाते हैं उसके बारे में बताइए अच्छा, अच्छा तो मेरा एक है, सर सिंगिंग हिमांशु बहुत अच्छा लगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं हिमांशु एक जो पसंद है उसे हासिल करो नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो है ना <laughs> जी सर ओके थैंक यू सो मच आप सुन रेडुमाइन पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को सेकंड राउंड के टॉप बच्चों को आप सुन रहे हैं अभी हिमांशु हमारे बीच में आया था अगर हिमांशु की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम लिखे हिमांशु लिख के सेंड कीजिए जी हाँ आप सुना है रेडुमाधुन नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में सेकंड टॉप टॉपटी वाले बच्चों को आप सुन रहे हैं आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार आपका नाम बताइए सर बबली बबली बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे फील कर रहे हैं आप सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अच्छा तैयारी क्या की है आपने कौन से गाने गाने वाले सर देशभक्ति में तो हर कर्म अपना करेंगी जी और भक्ति सॉन्ग भक्ति गीत में मैंने तैयार किया है राम का गुणगान करिए ओके और एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए कौन से तरीके हैं आपके पास म्यूजिक सुनना म्यूजिक सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है जी सर ओके चलिए बबली स्टार्ट कीजिए तेरे दिल दिया है जापी वतन तेरे गुणगान करी राम प्रभु की भ्रत का सभ्यता का ध्यान धरी ध्यान धरी राम का गुणगान करी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप पर करेंगे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं में, और कहते हैं जिंदगी खुशियाँ बटोरते बटोरते पता नहीं कब निकल गयी अब पता चला की खुश तो वो थे जो खुशियाँ बाट रहे थे आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम हेलो नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है आपका वसीम अली बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप सर बस बढ़िया है। जी और आज कौन कौन से गाने आप परफॉर्म करने वाले दो गाने आपको परफॉर्म करने हैं जी सर मैं देशभक्ति में भक्ति के अंदर शक्ति हमें दाता ओके टेक। ए, मेरे। प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे बेदा तू ही मेरी आ तू ही मेरी आब छे चमन तुझ बे तेरे दामन से आए उन हवाओं को तेरे दामन से आए उन हवाओं को सला मैं उस जुबा को जिन पे आए तेरा ना सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल गुरबा तू ही मेरी आ तू ही मेरी आब तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चवन कुछ पैदा शक्ति हमें देता उनका विश्वास कमजोर ना हम चले सिमसे भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना और अज्ञान के हो धेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुरा से बचते रहे हितनी भी ले भली जिंदगी होना किसी का किसी से भावना में बदले होना हम चलेने एक पे हमसे भूल के भी वो भूल होना ओके okay, वसीम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और टॉप सिक्सटीन कि जो बच्चे हैं उनको आप सुन रहे हैं अभी वसीम अली को आपने सुना उनकी आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर जो भी विद्यार्थी हमारे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं आपको अच्छा लगता हो जैसे बबली है हिमांशु है तेजपाल है सुरेश है इन सभी की आवाज में अगर आपको कहीं ना कहीं आस्था नजर आई है तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर आप सुने हैं रिड मद बन नाइनटी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मेरी सफलता को देख कर हैरान है मेरे पांव के चाले नहीं देखे किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे जो खो दिया उस पे कभी सोचता नहीं जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं जो खो दिया उस पे कभी सोचता नहीं जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम तरंग इस कार्यक्रम में सेकंड राउंड को आप सुन रहे हैं अजमेर के कॉलेज के बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है टॉप सिक्सटीन वाले बच्चों को आप सुन रहे हैं और पहले से ज्यादा बच्चे जो है अच्छी तैयारी कर चुके हैं उनकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं सुनकर आपको भी अच्छा लग रहा हुआ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में आएंगे और अपना परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाएंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर से यह सिलसिला जारी रहेगा आप सुन है रेडी माधुन नाइनटी पॉइंट फॉर फैम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आज हम दो किलोमीटर ज्यादा हाँ कुछ करिए नज़ नस, नस मेरी खो हाय कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत हम कुछ करिए <ख़ाँगा> ओ कोई तो चल ज़िद फड़िए तू या मरिए हाए कोई तो चल ज़िद फड़िए तू बेतरिए मरिए में खेलों के मेलों में पलखा तिरेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ तपता बोगी तो में बंगा आज निकले और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली मसद है तो सिद्ध है जिद है, ता जिद है किस ना किसनायू ही पिसनायू ही पिसनायू ही कोई तो चल सिद्ध भड़िए तू बेतरी है या मरिए हर कोई तो चल सिद भड़िए तू बेतरिए या मरिए हाँ चलिए जोश से भर गए होंगे बहुत ही प्यारा सा जोशीला गीत आपने सुना अभी चक दे इंडिया का जी हाँ तो हमारे बचे हुए सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पूरे जोश और होश के साथ अपने गीतों को लेकर आइए और सेकेंड राउंड में बिल्कुल छा जाइए आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है तरंग इस कार्यक्रम का सेकेंड राउंड टॉप सिक्सटीन के विद्यार्थियों को हम लोग सुन रहे है हेलो नमस्कार क्या नाम है प्रिया भाटिया प्रिया बाटिया बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हो आप ठीक सर ओके प्रिया बाटिया कौन कौन से गीत आप सुनाने वाले हैं? है देशभक्ति में तो हर क्रम अपना करेंगे और भक्ति के अंदर अब तो मुरली की मधुर सुना दो देशभक्ति वाला चेंज कर सकते हैं आप आ, ना सर। मैं तो, तो ठीक बक... है ये मेरी। ओके ठीक है ओके भक्ति गीत गाइये फिर उसके बाद वो गाइए ठीक है स्टार्ट की, मधुरे सुना दो तान, ओ तो मुरली की मधुरे सुना दो तान, मैं तेरी होती मुझे को तू बेचा मधुरे सुना दो तान। ओ तो मुरली की मधुरे सुना दो तान। जब से तुम मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं क्या मैया क्या बाबू सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं मेरे रे प्राण मधुर सुना दो था। था। मेरा कर तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू तेरी ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया बाटिया आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि प्रिया बाटिया की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानबे चौदह चुरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ लिखिए प्रिया बाटिया और सेंड कीजिए जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगर सफलता पानी है तो दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुन्दर अभी कितना दूर है तो इसीलिए आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते चलिए जिस दिन आ जाएगा अपने आप मिल जाएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार सर मेरा नाम है मनीष नद्दी मनीष बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप थैंक यू सर मैं सही हूँ एकदम अच्छा चलिए कौन कौन से गीत आप परफॉर्म करने वाले हैं? एक सर गीत है जो कि फिल्म सरफरोश का है जिंदगी मुतना बन जाए जी। और एक गीत है जो कि माँ गंगा की कैसेट का है जय जय जय माँ गंगा ओके मनीष शुरू जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारु जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारु खोरा चैनो अमन खोरा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन मुश्किलों में है वतन सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारू जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारू एक तरफ प्यार है चाहत है वफादारी है एक तरफ देश में देश में तरफ देश में दुखा है गद्दारी है बस्तिया सहमी हुई सहमत मन सारा है गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है आग पानी की जगह अब जो बरसाएंगे लहलाते हुए सब खेत जुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे खो रहा चेनो बमन खोरा चे मन, मुश्किलों में है वतन मुश्किलों में है वतन सरफरोशी की क्षमा दिल में जला लो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यार okay. जय जय जय मात गंग जय जय जय मात गंग चाहत मुनि जन प्रसंग चाहत मुनि जन प्रसंग प्रगटी रघुनाथ चरण प्रगटी रघुनाथ चरण करण सुख बिहारी जय जय जय जय जय मात गंग जय जय जय मात गंग ंग शेष धारी शेषारी संतन को तारी जय जय जय जय जय मात गंग जय जय जय मात गंग जय जय जय मात गंग थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोतागण अगर आपकी आवाज़ मनीष की आवाज़ आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जरूर श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से फोन उठाइए अपना नाम और मनीष लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए बच्चे जो है टॉप सिक्सटीन बच्चों को आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है दोस्तों अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार जी सर नमस्कार क्या नाम है आपका कृष्णा देवरा कृष्ण देवडा बहुत बहुत स्वागत है कैसे फील कर रहे हैं आप जी अच्छा फील कर रहे हैं चलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना दो गाने जो है बैक टू बैक सुनाइए जी जी सर पहले भजन शिव नाम से है जगत में उजा हरी भक्तों के है मन में शिवा हे शंभू बाबा मेरे भोलेना तीनों लोक में तू ही तू तु। श्रद्धा सुमन जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनो में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं शंभु बाबा मेरे भोलेना तीनो मैं तू ही तू जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा मेरा जीवन आधार धूल तेरे चरणों की लेकर के okay. जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे बोलेना तीनो मैं तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलतरी जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बा हो है प्रीत जहा की रीत सदा है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रिय जहा की रीत सदा काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है, है। कुछ और न आता हो हमको हमें प्यार निभाना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 नमस्कार आप रेडियो नाइन 90.4 एम तरंग इस कार्यक्रम को और चले कृष्णा की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं कृष्णा लिखिए अपना नाम लिखिए और सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पन्द्रह इस नंबर पर आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भाग्य उनका ही साथ देता है दोस्तों जो बहुत साहसी होते हैं जो हिम्मत रखकर कदम आगे बढ़ाते हैं उन्हीं का भाग्य साथ देता है और उन्हीं का भाग्य बनता भी है आप सुन रहे हैं 90.4 कार्यक्रम को और टॉप 16 स्टूडेंट्स को आप सुन रहे हैं सेकेंड राउंड में तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में नमस्कार आपका नाम जी नमस्कार मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है आरिफ मोहम्मद आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए तन के तम्बूरे में दो तन के तम्बूरे में दो सांसों के तार बोले जय शिया राम राम जय राध श्या श्या तन के तम्बूरे में दो तन के तम्बूरे में दो सांसों के तार बोले जय श्रिया राम राम जे प्रभु रा प्रभु का हुआ बसेरा प्रभु का हुआ बसेरा मन मेरा छोटा जन्म जन्म का फेरा जन्म जनम का फेरा मन प्योर लिया मन की मुरालिया में सांसों के तार बोले जय आराम राम राम जेरा श्याम तन के तम में दो तन के तम में दो सांसों के तार बोले जय आराम राम राम जेरा दिशा लगन लगी लीला दारी इसे लगन लगी लीला दारि इसे जगीर जगमग ज्योति जगीर जगमग ज्योति राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती श्याम नाम का मोती प्यासी दो अखियों में हो प्यासी दो अखियों में मेंसुओ की धार बोले जय श्रिया राम राम जय राधु वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नो होगा वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नो होगा वतन पर जो फीदा होगा अमर वो नो होगा सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को हमें हथियार लादो बेच डालो अपन गहनों को किस कुरबानी पे कुर्बान वतन का नोजवा होगा वतन पर जो फिरा होगा अमर वो नोजवा होगा ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे 90.4 एफएम आरिफ की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना नाम आरिफ मोहम्मद लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर और आप सुन रहे हैं खास टॉप सिक्सटीन वाले बच्चों को जो सेकेंड राउंड में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कहते हैं इंतजार मत करो जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही हैं। तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और विद्यार्थी हमारे साथ है हेलो नमस्कार नमस्ते सर क्या नाम है आपका सुरभि मित्तल। जी सुरभि मित्तल आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और कैसा फील कर रहे हैं आप सेकेंड राउंड में आकर फील कर रही है अच्छा अच्छा अब सेकेंड राउंड के लिए किस तरह की तैयारी आपने की है बताइए मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तैयारी करी है बाकी फिर आप सुनिए <laughs> अच्छा रियाज रोज करते हैं आप जी सर ओके सुनाइए वतन के लोगों जरा में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो गुरबानी ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं सर्वे मित्तल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार श्रोताओं आप सभी को कहना चाहूंगा सुरभे मित्तल की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना नाम सुरभे मित्तल लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पन्द्रह चौरा इस नंबर पर सुन रहे रेडियो मधुबा नाइन्टी पर तरंग इस कार्यक्रम को आज के लिए बस इतना ही सेकेंड राउंड के कुछ बच्चे और रह गए हैं और टाइम हमें समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है इसलिए उन बच्चों का हम कल परफॉर्मेंस सुनेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही आगे फिर हम सुनेंगे इन बच्चों को दूसरा जो सेकेंड राउंड के जो कुछ बच्चे रह गए हैं उन्हें कल हम सुनेंगे आज के लिए बस इतना ही तो चलिए दोस्तों आप सदा खुश रहें मस्त रहे और जिन बच्चों की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ हो तो ज़रूर उनके लिए मैसेज कीजिए उनका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो